शो ठोंक मन ही पूजा मन ही धूप नंबर टू पहला प्रश्न मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह अस्तित्व की हवा के संग डोलते हुए आनंद की सुगंध लुटाते हुए सदा सबके दिलों में प्रेम का रस घोलते हुए लवलीन हो गए थे वे परमात्म भाव में था उनमें वही ज्योतिरूप व्यक्त हो उठा सारल्य में समा गया बुद्धत दौड़कर, ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा लेकिन वे भक्ति में निम, निमग्न एक नृत्य गीत थे या मोद भरे छलकते हुए हसीन मौन थे वे जोड़ ही गए हैं महोत्सव में बहुत कुछ मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे योग प्रीतम जीवन एक रहस्य है जिसका कोई उत्तर नहीं जीवन प्रश्न नहीं है कि उसका उत्तर हो सके प्रश्न तो सब बचकाने और उत्तर भी प्रश्न और उत्तर तो बच्चों के खेल है जीवन न तो प्रश्न है न उत्तर है दोनों के पार, दोनों के अतीत बस है दर्शन और धर्म का यही भेद है दर्शन शास्त्र इस भ्रांति में जीता है कि जीवन एक प्रश्न है जिसका उत्तर खोजा जा सकता है और धर्म इस अनुभव में कि जीवन एक रहस्य है उसे जिया तो जा सकता है लेकिन उसका उत्तर नहीं खोजा जा सकता मैं कौन हूं इसका कोई भी उत्तर नहीं यद्यपि मैं कौन हूं एक अत्यंत प्राचीन ध्यान की विधि है महर्षि रमण ने उसे पुनर्जीवित किया था और महत्वपूर्ण तो विधि है लेकिन इस भ्रांति में मत रहना कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं ऐसा पूछते पूछते एक दिन उत्तर उपलब्ध हो जाएगा नहीं ऐसा पूछते पूछते एक दिन प्रश्न खो जाएगा ऐसा पूछते पूछते एक दिन पूछना बंद हो जाएगा एक सन्नाटा उतर आएगा एक शून्य घेर लेगा बाहर और भीतर न पूछना बचेगा न पूछने वाला बचेगा तब जो है वही है तत्व मसीह वही तू है।, है वही मैं हूं वही सब हैं उस वही को ही परमात्मा कहा है परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा इस अस्तित्व के रहस्य का नाम है परमात्मा इस बात को ही कहने का एक ढंग है कि जीवन एक अनिर्वचनीय रहस्य है एक फूल है जिसका सौंदर्य तो जी सकते हो एक गीत है जिसे गुनगुना तो सकते हो मगर जिसका अर्थ कभी ना जान पाओगे फूल का सौंदर्य तो अनुभव कर सकते हो लेकिन अगर कोई पूछे कि सौंदर्य क्या है तो निरुत्तर हो जाओगे जितना ही पूछेगा कोई जोर से उतनी ही मुश्किल में पड़ जाओगे धीरे धीरे शक्य होने लगेगा कि सौंदर्य है भी या नहीं क्योंकि जब उत्तर नहीं मिलता तो संदेह पैदा होता है अगर उत्तर मिल जाए तो संदेह शांत हो जाए जितना ही उत्तर नहीं मिलता उतना ही संदेह सघन होता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती है एक प्रश्न हजार प्रश्नों में टूट जाता है जैसे दर्पण कोई गिरा दे पत्थर पर और चटक जाए हजार टुकड़ों में प्रश्न में से प्रश्न निकलते आते हैं इसलिए दर्शन शास्त्र फैलता जाता फैलता जाता उसका कोई अंत नहीं कोई और छोर नहीं और समाधान मिलता नहीं समाधान तो उन्हें मिलता है जो इस सत्य को पहचान लेते हैं कि हम जीवन को जान कैसे सकेंगे हम स्वयं जीवन हैं जानने वाले में और जो जाना जाता है उसमें कुछ फासला तो चाहिए फासला हो तो ज्ञान घट सकता है ज्ञाता और गे में फासला हो तो ज्ञान घट सकता है नहीं तो ज्ञान घटेगा कहां अंतराल ही नहीं है, ज्ञाता ही गे है हम ही हैं जानने वाले और हम ही हैं जिनको जाना जाना है इंच भर का अंतर नहीं है अंतर ही नहीं तो ज्ञान कहां घटेगा इसलिए परम ज्ञान की पहली सीढ़ी है इस बात को जानना कि मैं नहीं जानता हूं और ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है इस बात को जानना कि जाना ही नहीं जा सकता है जिया जा सकता है हुआ जा सकता है इसलिए तो निरंतर तुमसे कहता हूं मस्तिष्क से नहीं हृदय से संबंध जोड़ो अस्तित्व का मस्तिष्क सदा प्रश्न पूछता है हृदय प्रश्न नहीं पूछता है हृदय छलांग लगा लेता है मस्तिष्क पूछता है प्रेम क्या है मस्तिष्क पूछता ही रहता है प्रेम क्या है और हृदय तो प्रेम की पगडंडी पर गीत गाता हुआ चल पड़ता है मस्तिष्क बैठा ही रहेगा सोचता ही रहेगा और हृदय ने तो यात्रा भी शुरू कर दी और यात्रा पूरी भी कर लेगा जो लोग मस्तिष्क के ही साथ बैठे रहेंगे उनके जीवन में यात्रा नहीं होती गति नहीं होती प्रवाह नहीं होता उनके प्राण गत्यात्मक नहीं होते वे मुर्दा हैं योग प्रीतम तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है तुम पूछते हो मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे कोई नहीं कह सकता देवतीर्थ भारती कौन थे यह तो बात और हुई योग प्रीतम कौन है यह भी तुम नहीं कह सकते स्वयं के संबंध में भी कुछ नहीं कहा जा सकता तो अन्य के संबंध में क्या कहा जा सकेगा ऐसा भी कुछ है जो कहने के पार है और उसी में जीवन की गरिमा है गौरव है ऐसा भी कुछ है जो शब्दातीत है ऐसा भी कुछ है जिसका अनुवाद नहीं हो सकता भाषा में वह भाव ही है और भाव ही रहता है सुगंध ही है उस पे मुट्ठी बांधोगे चूक जाओगे भरने दो नासा पोटों को डोलो उसके साथ मतमस्त होकर डोलो बुद्धत्व ऐसी ही घटना है इस जगत में सबसे बड़ा फूल है वह चैतन्य का फूल है सहस्त्रदल कमल है उससे जो सुगंध उठती है उसे कोई अपनी मुट्ठियों में नहीं भर सकता न तिजोरियों में बंद कर सकता है ये खजाने ऐसे नहीं जो तिजोरियों में बंद किए जाते तिजोरियों में जो बंद किए जाते हैं खजाने ही नहीं है। ठीकरे हैं तिजोड़ियों में जो बंद नहीं किए जा सकते वही खजाने सुबह की ताजी हवा को तिजोरी में बंद कर सकोगे सुबह की नई नई उतरती सूरज की किरणों को तिजोरी में बंद कर सकोगे पक्षियों के गीतों को तिजोरी में बंद कर सकोगे कि फूलों की गंध को कि तारों की रोशनी को यह अस्तित्व का जो महोत्सव चल रहा है इसमें से क्या बंद कर सकोगे तिजोरी में कुछ भी बनना कर सकोगे ठीक रहे शब्द तो त्रिजोड़ियों की तरह हैं। उनमें जो व्यर्थ है वही समा सकता है जो अर्थहीन है वही शब्दों में अर्थवत्ता का नाटक करने लगता है जो सार्थक है शब्द उससे हजारों हजारों मील दूर है न शब्द सार्थक तक कभी पहुंचे हैं न सार्थक कभी शब्द तक आया है न यह हुआ है पहले न यह आज हो सकता है न यह कभी आगे होगा कारण साफ है अनुभव घटता है हृदय में और शब्द है संपदा मस्तिष्क की जो भी उस अनुभव को शब्दों में लाने की कोशिश करता है हार जाता असफल हो जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों को ले जाना मुश्किल हो जाता है जितने भावपूर्ण जितने संवेदनशील जितने काव्यपूर्ण सौंदर्यपूर्ण शब्दों उतने ही एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना मुश्किल हो जाता है गद्ध का तो अनुवाद हो भी जाए पद्ध का अनुवाद नहीं हो पाता रुबायात उमर खयाम को लाख अनुवाद किए गए मगर कुछ बात चूक ही जाती अनुवाद हो जाता है हाथ में पिंजड़ा रह जाता है पक्षी उड़ जाता है पक्षी पकड़ में आता है? नहीं रविन्द्रनाथ की गीतांजलि के अनुवाद हुए मगर मुल्क हो जाता है। और ऐसा ही नहीं कि विदेशी भाषाओं में मूल्क हो जाता हो भारतीय भाषाओं में भी मुल्क हो जाता है। बंगाली से हिंदी में भी लाना मुश्किल है जो कि बहने हैं एक ही भाषा स्रोत से निकली है संस्कृत से इतने करीब हैं लेकिन फिर भी जैसे ही अनुवाद करो कुछ मर जाता है भाषा भाषा में भी अनुवाद नहीं हो पाता तो यह अनुवाद तो असंभव है यह तो भाव से भाषा में अनुवाद है यह तो शून्य को शब्द में लाना है सिर्फ मूड ही सोचते हैं कि सफल हुए सिर्फ मूड ज्ञानी तो सभी जानते हैं कि जो कहना था नहीं कहा जा सका अन कहा रह गया मूर जरूर सोचते हैं कि हमने कह दिया जो कहना था उनके पास वस्तुतः कहने को ही कुछ नहीं एक कवि के प्रेम में एक स्त्री थी बहुत सुंदर स्त्री बहुत सुशिक्षित सुशिक्षित सुसंस्कृत आखिर कवि ने विवाह का निवेदन किया उस स्त्री ने निवेदन तो स्वीकार किया लेकिन कहा कि एक प्रार्थना पहले ही कर लू फिर पीछे कहीं इस कारण तुम्हें पछतावा या दुख या पीड़ा ना हो भोजन बनाना मुझे नहीं आता कवि ने कहा तुम फिक्र छोड़ो भोजन बनाने को अपने पास है ही क्या मैं नहीं पछताऊंगा पछताओगी तो तुम पछताओगी भोजन इत्यादि अपने पास कुछ है ही नहीं क्या डर जिनके पास कुछ नहीं है वे कहने में समर्थ हो जाते है ही नहीं कुछ तो कहने में अर्चन क्या है हां कुछ हो तो मुसीबत होती मूढ़ इस जगत में बहुत कुछ कह पाते समझदार चुप जाते समझदार नहीं कह पाते मैंने सुना है सरदार हजारा सिंह पहली दफा लंदन गए अंग्रेजी उन्होंने मैट्रिक तक ही पढ़ी थी मगर बोलते हुए धड़ल्ले से थे जितना कम पढ़े हो उतना धड़ल्ले से बोल सकते हो डर ही क्या भय ही क्या एक साम एक होटल में पहुंचे उस होटल की खासियत यह थी कि वहां हर देश के फल उपलब्ध रहते थे हजारा सिंह को जब पता चला तो उन्हें आलू बुखारा खाने का मन हुआ वेटर को बुलाकर उन्होंने कहा, आई वॉन्ट पोटेटो फीवरा आलू बुखारा का अनुवाद कर दिया आलू बुखारे का ऐसा सुंदर अनुवाद करके इधर भी प्रसन्न हो रहे थे उधर बेचारा वेटर भारत के फलों की सूची देखते देखते पसीना पसीना हुआ जा रहा था आखिर वह मैनेजर के पास गया मैनेजर भी जब नाम ढूंढने में असफल रहा तो उसने भारतीय दूतावास का नंबर घुमाया उधर सरदार विचित्र सिंह ने फोन उठाया मैनेजर ने उन्हें सारा हाल सुनाया विचित्र सिंह जी ने हजारा को फोन पर बुलाकर पूछा तुम्हारा नाम थाउजेंडा सिंह उत्तर दिया हजारा ने कितों आए हो विचित्र सिंह ने पूछा यानी होशियारपुर तो हजारा सिंह ने स्पष्ट किया अब विचित्र सिंह को सारा मामला समझ में आ गया और उन्हें समझ आ गया कि अब पोटेटो फीवरा क्या बला है उन्होंने मैनेजर को कहा कि सरदार जी को आलू बुखारा चाहिए मुड़ता सफल हो जाती ज्ञानी सदा असफल रहे हैं कहने में कहना बड़ा कठिन काम है कहने योग्य को कहना कठिन काम है वह कुछ बात इतने भीतर की है कि बाहर लाए लाए छूट जाती हाथ से बाहर लाओ कुछ का कुछ हो जाती वह संपदा भीतर की है और सदा भीतर उपलब्ध है डुबकी मारो योग प्रतम इस चिंता में पढ़ो मत कि स्वामी देवतीर्थ कौन थे इस चिंता में पढ़ो कि मैं कौन जिस दिन तुम अपने को जान लोगे समस्त बुद्धों को जान लोगे जिस दिन अपने को जान लोगे उस दिन सब जानने योग जान लोग है यद्यपि तो मैं तुम्हें पुनः कह दूं कि यह जानना और जानने जैसा नहीं है यह जानना बड़ा अनूठा है क्योंकि इसमें जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही होते हैं इसे दो में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसे दो में तोड़ना असंभव है योग प्रीतम कवि हैं इसलिए उनको बात समझ में आ सकेगी ठीक कहते हो तुम मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह साधारणतः सभी लोग खिलने को आए लेकिन कलियां ही रह जाते और जिम्मेवार कोई और नहीं सिवाय तुम्हारे और दुर्भाग्य है कि फूल फूल ना बन पाए कली रह जाए दुर्भाग्य है कि कली खुले ना और अपनी सुगंध को ना लौटा पाए हर एक व्यक्ति एक गीत लेके जन्मता है और जब तक उसे गाना ले तब तक तृप्ति नहीं मिलती हर एक व्यक्ति एक नृत्य लेकर आता है और जब तक वह नृत्य घुघरुओं में प्रकटना हो जाए तब तक कुछ कमी मालूम होती रहती तुम सभी को कमी मालूम होती सब हो तुम्हारे पास तो भी कमी मालूम होती है धन है पद है प्रतिष्ठा है फिर भी लगता है कुछ कुछ अज्ञात नाम कुछ जो समझ में भी नहीं आता कि क्या है लेकिन कोई कोना भीतर खाली है जो भरता नहीं और वो खाली कोना काटता है मूढ़ों को वह नहीं दिखाई पड़ता उसे देखने के लिए भी थोड़ी समझ चाहिए थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए मूढ़ तो भीतर देखते नहीं बाहरी भागे चले जाते वो तो जमीन पे देखते ही नहीं उनकी आंखें तो दूर दूर इच्छाओं में वासनाओं में आकाश के तारों में अटकी होती मुल्ला नद्दीन रास्ते से जा रहा था तारों भरी रात एक फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ तारे देखता हुआ चला जा रहा था और पीछे उसके कोई कार वाला हार्ण बजाया रहा है बजाया जा रहा है लेकिन ना उसे हार सुनाई पड़ रहा है ना वो हट रहा है वहां सुनने को है नहीं वो तो बहुत दूर निकल गया तारों में भटक रहा है आखिर कार वाले ने कारों की उतर के नीचे आया और कहा बड़े मिया अगर जहां चल रहे हो वहां नहीं देखा तो जहां देख रहे हो वहीं चले जाओगे आखिर हारण भी कोई कब तक बजाएगा लोग अटके हैं दूर उनको नहीं दिखाई पड़ता कुछ भीतर खालीपन भीतर देखते ही कहां ही कहां समय कहां धन गिन रहे हैं सीढ़ियां चढ़ रहे हैं चुनाव पर चुनाव चले आते हैं गणित बिठाने हैं हजार तरह के शतरंजें बिठाई हैं जीवन में लकड़ी के हाथी घोड़े चला रहे हैं लकड़ी के हाथी घोड़ों के लिए तलवारें खिंच जाती इस तरह के मूढ़ों को तुम छोड़ दो तो जिनके पास थोड़ा भी बोध है थोड़ा सा भी होश एक किरण भी सही उन्हें यह बात चुपती ये बात रह रहे की चुपती रह की याद आती जब तक उलझे रहते हैं काम में ठीक लेकिन जैसे ही काम से छूटते हैं ख्याल आता कि जीवन में कुछ अधूरापन है कुछ होना था जो मैं नहीं हो पाया कुछ होने की क्षमता लेकर आया था जो अधूरी पड़ी है मैं कब कली से फूल बन सकूंगा एक खजाना मेरे भीतर ही ना पड़ा रह जाए इस खजाने को कब लुटा सकूंगा क्योंकि लुटाओ तभी तुम जान पाओगे मगर लुटाए तो वो जो खुदे भीतर लोगों को तो ख्याल है उनके पास कुछ है ही नहीं इसलिए दूसरों से मांग रहे हैं भीख मांग रहे हैं सभी यहां भिकारी हैं यहां गरीब भिकारी हैं अमीर भिकारी हैं भिकारी भिकारी हैं और बादशाह है भिकारी यहां भिखारियों की जमात है और कुछ भी इकट्ठा कर लेते हैं कूड़ा करकट जो सब यहीं पड़ा रह जाएगा जो यहां पड़ा रह जाता उसी को कूड़ा करकट कहते जिसे तुम अपने साथ न ले जा सकोगे उसी का नाम कूड़ा करकट है जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है जो तुम बांट दोगे वो बच गया और जो तुमने नहीं बांटा वो खो जाएगा लोग यहां इकट्ठा करते हैं बांटते कहां बांटे तो वो जो मालिक हो सम्राट हो इकट्ठा तो वो करता है जो भिखारी वो सब कुछ इकट्ठा करता रहता है मुला नसरुद्दीन ने कुछ पेंटिंग तैयार की मुझे दिखाने ले गया सब उलझलूल न कोई तुक, न कोई अर्थ बस किसी तरह उठा के बुरुस कोई भी रंग पोत दी मैंने पूछा कि नसरुद्दीन ये तुमने क्या किया उसने कहा आप समझे नहीं ये मॉडर्न आर्ट यह आधुनिक कला है ये इसी तरह की होती मैंने पिकासो की भी पेंटिंगें देखी और डाली की भी उन्हीं को देख कर तो मुझे प्रेरणा उठी कासो और डाली को भी मात कर दिया है। कभी बाप दादे भी सीधी रेखा खींचना आया नहीं और आधुनिक कला की कृतियां बना दी मैंने यू ही मजाक में पूछा कि अब क्या करोगे कहा कि चाहू तो लाख लाख दो दो लाख में बिकेंगी मैंने कहा मुझे दिखता नहीं कि इतना कोई समझदार आधुनिक कला का तुम्हें भारत में मिल जाए यूं ही मजाक कर रहा था जो इन पर लाख लाख दो दो लाख दे दे मुल्ला ने कहा फिक्र क्या अरे तो घर की संपत्ति घर में रहेगी संपत्ति है ही नहीं और घर की संपत्ति घर में रहेगी तुम कहते हो मैंने उन्हें देखा था खिले फूल की तरह ऐसे ही तुम भी हो जाओ खिले फूल को देखो तो और करने को बचता क्या है खिले फूल की प्रशंसा में इतना ही किया जा सकता है कि तुम भी खिल जाओ इससे बड़ी और कोई प्रशस्ति नहीं तुम कहते हो अस्तित्व की हवा के संग डोलते हुए तो डोलो तुम भी खिलो तुम भी तुम कहते हो आनंद की सुगंध लुटाते हुए सदा सबके दिलों में प्रेम का रस घोलते हुए वही तुम भी करो यही सन्यासी का ढंग होना चाहिए घोलो प्रेम जितना घोल सको जीवन में दिन तो चार दिन मिले हैं आज हो कल नहीं हो जाओगे जितना मीठा कर सको अस्तित्व को कर जाओ जितना माधुरी भर सको भर जाओ यहां से कुछ ले जा तो नहीं सकते इसलिए ले जाने की इकट्ठा करने की फिक्र मत करो हाँ, कुछ दे जा सकते हो और दे जाओ तो एक विरोधाभास अगर दे जाओ तो कुछ ले जाने में समर्थ हो गए तुम जो दे जाओगे वही ले जा सकोगे यह उनका सदा का रूप था अभी अभी तो खूब खिल गया था निखार आ गया था लेकिन मुझे बचपन से याद है जब उनके पास बहुत सुविधा भी नहीं थी तब भी लुटाने में उन्हें रस था उनकी जो मेरे मन में यादें हैं पुरानी पुरानी से पुरानी यादें लुटाने की वे कोई बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे अति गरीबी से उठे थे लेकिन लुटाने में उनका कोई मुकाबला ना था ऐसा कोई दिन ना जाता जिस दिन मेहमानों को वो इकट्ठे ना करते रहते हो गांव भर उनकी प्रतीक्षा करता था जो वहां से निकलता वो जानता था कि वो बुलाएंगे भोजन के लिए महीने पंद्रह दिन में एकाध भोज जिसमें सारे मित्रों को इकट्ठा कर लेना नहीं थी सुविधा चाहे उधार भी लेना पड़े तो भी बांटना तो था बांटने में उन्हें रस था एक बार उन्हें बहुत नुकसान लग गया मैंने उनसे पूछा कि इतना नुकसान झेल पाएंगे उन्होंने कहा कि नुकसान मुझे लग ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पिताजी मुझे केवल 700 सौ रुपया दे गए जब तक 700 मेरे पास है तब तक तो मुझे डर ही नहीं तब तक बाकी लेने देने में मुझे कुछ हर्ज नहीं क्योंकि अगर कहीं पिताजी से मिलना हो गया पिताजी तो जा चुके थे तो 700 रुपए कह दूंगा कि तुमने जितने दिए थे उतने मैंने बचाए हैं उससे ज्यादा का सवाल भी नहीं है इसलिए जब तक 700 हैं तब तक मुझे चिंता नहीं बाकी सब खो जाएं तो कोई फिक्र नहीं आए और गए ना अपने थे न रोक रखने का कोई सवाल था और वो कहने लगे इतना पक्का है कि 700 नहीं जाएंगे इतने तो बच ही जाएंगे उस हालत में भी जब बहुत नुकसान था मैं सोचता था कि शायद अब यह भोज और लोगों का बुलाना और लोगों को खीर खिलाना और मिठाइयां बलवाना यह बंद हो जाए मगर वो बंद नहीं हुआ मैंने उनसे कहा कि अब थोड़ा हाथ सिकोड़े उन्होंने कहा कि छोटे मोटे नुकसान के लिए कोई बड़ा नुकसान उठाऊं ये छोटे मोटे नुकसान लगते रहते हैं लेकिन बांटने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे जो है वो हम बांटते रहे फिर इधर तो निखार बहुत आया था क्योंकि इधर 10 वर्षों से निरंतर वो ध्यान में गहरे से गहरे उतर रहे थे कुछ बातों में उनका रस प्रथम से था मुझे जो उनकी पहली याद आती है वो यही कि वो मुझे सुबह तीन बजे उठा लेते थे जब मैं बहुत छोटा था जब तीन बजे सोने का वक्त जब आंखें बिल्कुल नींद से भरी होती उठने का बिल्कुल सवाल ना उठता जो उठाता वो दुश्मन मालूम पड़ता वो मुझे तीन बजे उठा लेते और ले चले मुझे घुमाने वो उनकी मुझे पहली भेंट थी ब्रह्म मुहूर्त पहले पहले तो बहुत परेशानी होती थी जबरदस्ती घिसटता हुआ मैं जाता था क्योंकि आंखों में नींद का खुमार मगर धीरे धीरे सुबह के सौंदर्य से संबंध जुड़ा धीरे धीरे समझ में आया कि वो सुबह की घड़ियां खोने जैसी नहीं उन सुबह की घड़ियों में परमात्मा जितना निकट होता है पृथ्वी का कि शायद फिर कभी और नहीं होता सुबह जब सारी प्रकृति जागती है पौधे जागते हैं पक्षी जागते हैं पशु जागते हैं सूरज जागता है वो जागरण की वेला है उस घड़ी को खो देना ठीक नहीं उसी घड़ी तुम भी जाग सकते हो जब सारा अस्तित्व जाग रहा है तो जागने के उस बाढ़ में तुम्हारे भीतर का अंत जागरण हो सकता है उनकी भेंट भूल नहीं सकूंगा यद्यपि कठिन थी बहुत जो भी इस जीवन में सुंदरतर है श्रेष्ठतर है शिवतर है सत्यतर है वो पहले पहले कड़वा होता है पीछे पीछे मिठास होती और जो भी असत्य है अशिव है असुंदर है ऊपर ऊपर मीठा होता है अंततः जहर। इस सूत्र को याद रखना नहीं तो पहली मिठास में ही लोग भटक जाते और एक बार उस मिठास में तुम घटक गए जहर को तो फिर जहर धीरे दिर धीरे तुम्हारे सारे शरीर को तुम्हारे मन प्राण को विनष्ट करने लगता है सत्य कड़वा भी हो तो भी डरना मत जल्दी ही मीठा हो जाएगा मैं छोटा था तो अपने ननिहाल रहा बहुत दिनों तक मेरे पिता और ननिहाल के बीच कोई बत्तीस मील का फासला था न ट्रेन न बस न टैक्सी उन दोनों वहां कुछ भी नहीं थी रास्ता भी ना था वो बत्तीस मील साइकिल चला के मुझे देखने आते थे मिलने आते थे वर्षा के दिनों में तो बड़ी मुश्किल हो जाती क्योंकि आधी दूर साइकिल को उन्हें कंधे पे खींचना पड़ता कि जहां जहां कीचड़ होती वहां साइकिल चलाना तो असंभव जहां कीचड़ ना होती वहां साइकिल चला लेते जहां कीचड़ होती वहां उल्टे साइकिल को खुद पर ढोना पड़ता मगर मुझे मिलने वो बत्तीस मील साइकिल से तय करके आते मैंने उनसे कहा भी इतना कष्ट ना करें मगर वह उनकी अंतर्भावना थी प्रेम उनका स्वभाव था उसके लिए कुछ भी सहना पड़े कितना भी कष्ट सहना पड़े उन्हें प्रेम में रस था प्रेम के लिए कोई भी कीमत चुकाने को राजी थे उसी प्रेम के पकते पकते ही यह बुद्धत्व बन सका ये कुछ एक दिन में नहीं घट जाता है धीरे दीर धीरे सने सने तुम्हारे भीतर तैयारी होती है बीज टूटता है अंकुर निकलते हैं पत्ते आते फूल लगते हैं फिर फल आते बुद्धत्व तो फल है तुमने जैसा उन्हें पाया उससे कुछ सीखो लवलीन हो गए थे वे परमात्म भाव में या उनमें वही ज्योतिरूप व्यक्त हो उठा एक ही बात है चाहे कहो बूंद सागर में गिर गई और चाहे कहो सागर बूंद में गिर गया कबीर कहते हैं हेर थेरे थे सखी रह कबीर हेराई बुन्द समानी समुद में सोकत हेरी जाए और फिर कहते हैं हेर थेरे थे सखी रहा कबीर हेराई समुन्द समाना बुन्द में सोकत हेरी जाय बूंद समुद्र में समाए कि समुद्र बूंद में समाए एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं तुम परमात्मा में लीन हो जाओ कि परमात्मा को अपने में लीन हो जाने दो एक ही बात है लेकिन सोचते ही मत रहो विचारते ही मत रहो कदम उठाओ सारल्य में समा गया बुद्धत्व दौड़कर ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा निश्चित ही वे सरल व्यक्ति थे लगभग आधी सदी मैं उनके साथ रहा सिर्फ एक बार मुझे चांटा मारा उन्होंने बहुत मुश्किल है ऐसा पिता खोजना उन्होंने सिर्फ एक बार मुझे चांटा मारा वो भी कुछ खास चांटा नहीं था एक चपत फिर कभी नहीं मुझे मारा क्योंकि वो बात समझ गए और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ मुझसे क्षमा मांगी कौन पिता अपने बच्चे से क्षमा मांगता है वो समझ गए कि मैं उन घोड़ों में सनी नहीं हूं जिनको पीटना पड़ता है कोड़े की छाया काफी मैं छोटा था तो मुझे बाल बड़े रखने का शौक था इतने बड़े बाल कि मेरे पिता को अक्सर झंझट होती थी क्योंकि उनके ग्राहक से पूछते कि लड़का है कि लड़की और उन्हें बड़ी झंझट होती बार बार ये बताने में कि भाई लड़का है मुझे तो कोई चिंता नहीं होती थी लड़की होने में क्या बुराई थी मुझसे तो कभी उनका ग्राहक कह देता कि भाई जरा पानी लिया तो मैं ले आता मगर उनको बहुत कष्ट होता वो कहते कि भाई नहीं मेरे लड़के को तुम लड़की समझ रहे तो लोग कहते लेकिन इतने बड़े बड़े बाल तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि बाल काटो कि दिन भर की झंझट और या फिर तुम दुकान पर आया मत करो घर दुकान एक थे तो जाने का कहीं कोई उपाय भी न था और छुट्टी के दिन तो उनको बहुत मुश्किल हो जाती वो कहते कि सुबह से शाम तक मैं ये समझाऊं कि दूसरा काम करूं क्योंकि लोग पूछते हैं कि फिर इतने बड़े बाल क्यों तो आप कटवा क्यों नहीं देते तो तुम माल कटवा डालो मैंने उनसे कहा बाल तो नहीं कटेंगे तो उन्होंने मुझे चपत मार दी उस दिन मेरे उनके बीच एक बात निर्णीत हो गई फैसला हो गया मैं गया और मैंने सिर सिरघुटवा डाला जब मैं लौट के आया बिल्कुल घुटमुंडा चोटी भी नहीं उन्होंने कहा ये तूने क्या किया मैंने कहा मैंने बाल जड़ से ही मिटा दी अब दोबारा बाल नहीं बढ़ाऊंगा उन्होंने कहा लेकिन इस तरह सुर घुटाया तब जाता जब पिता मर जाते मैंने कहा जब आप मरेंगे तो मैं नहीं घुटाऊंगा बात खत्म हो गई सो तुम देख रहे हो वो मर गए मैंने नहीं घुटाया एक वादा था वो निभाना पड़ा वो भी समझ गया कि मुझसे सोच समझ के बात करनी चाहिए ऐसा चांटा मानना आसान नहीं अब लोग उनसे पूछने लगे कि यह क्या हुआ क्योंकि गांव छोटा गांव वहां सिर घुटाया ही तब जाता है जब पिता मर जाए लोग कहने कि आप जिंदा हो और ये आपके लड़के को क्या हुआ अब मैं और वहीं बैठने लगा दुकान पर जाकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं उससे तो बाल ही बेहतर थे कम से कम मैं जिंदा तो था अब ये मुझसे पूछते हैं कि आप क्या मर गए ये लड़के ने बाल क्यों घुटाए मगर उस दिन बात निर्णय हो गई मेरे उनके बीच हिसाब साफ हो गया एक बात पक्की हो गई कि मेरे साथ और बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता या तो इधर या उधर या तो इस पार या उस पार मैंने उनसे कहा या तो बाल बड़े रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे आप चुन लो उनका ज्योति मर्जी अब यह मैं बात ही नहीं उठाऊंगा मैंने कहा यही बात नहीं आप और बातों के संबंध में भी साफ कर लो जब मैं विश्वविद्यालय से वापस लौटा तो मित्रों से पूछने लगे कि बेटे का विवाह कब करोगे तो उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ सकता <laughs> क्योंकि अगर उसने एक दफे नहीं कह दिया तो बात खत्म हो गई फिर हां का कोई उपाय नहीं रह जाएगा तो वो अपने मित्रों से पूछवाते थे अपने मित्रों से कहते कि तुम पूछो वो एक दफा हां भरे कुछ हां की थोड़ी झलक भी मिले उसकी बात में तो फिर मैं पूछू क्योंकि मेरा उससे निपटारा एक दफ़ा अगर हो गया नहीं अगर हो गई तो बात खत्म हो गई सो आप देखते ना उन्होंने मुझसे पूछा सो परिणाम यह हुआ कि अब रहना पड़ा <laughs> उन्होंने पूछे ही नहीं मित्रों के पूछते थे मैं उनसे कहता कि उनको खुद कहो कि पूछ, ये बात मेरे और उनके बीच हो होनी, तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना नहीं तुम बीच में मत पड़ो सुना उन्होंने कभी पूछा न झंझट उठी सरल थे बहुत सरल थे और चीजों को सरलता समग्रता से ले लेती एक ही छोटी सी घटना वो चांट, हमारे ने वो छाटा मारने एक बात उन्हें साफ कर दी कि मेरे साथ साधारण बच्चों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता मुझे डांटना डपटना भी हो तो सोच लेना पड़ेगा मुझसे ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करो वैसा करो तो फिर वो अगर मुझसे कभी कुछ कहते भी तो कहते ऐसा मेरा सुझाव है कर सको तो करना नहीं कर सको तो मत करना मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं फिर उन्होंने मुझे कोई आज्ञा नहीं दी मेरे उनके बीच जो संबंध बनता चला गया वो साधारण पिता और बेटे का संबंध नहीं रहा वो बहुत जल्दी खत्म हो गया है साधारण बेटे और पिता का संबंध शरीर का संबंध बहुत जल्दी समाप्त हो गया आत्मा का संबंध निर्मित होता चला गया सरल थे बहुत लोगों से कहते थे कि इतने लोग सन्यास ले लिए मेरी मां ने भी सन्यास ले लिया आप क्यों सन्यास नहीं लेते वो कहते मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन ये सहज भाव उठेगा उसी क्षण ले लूंगा और सुबह 6 बजे एक दिन लक्ष्मी भागी हुई आई वो यहीं ठहरे थे लक्ष्मी के कमरे में ही रुके थे पीछे जो कमरा है मुझसे उसमें ही रुके हुए थे 6 बजे लक्ष्मी भागी आई उसने कहा कि वो कहते हैं संन्यास इसी क्षण अभी क्योंकि वो तीन बजे से रोज ध्यान करने बैठ जाते थे और उस दिन अंतर भाव उठा तो सुबह ठीक छह बजे सन्यास लिया बहुत मैंने उन्हें रोका कि मेरे पैर मुच छुए कुछ भी हो मैं आखिर बेटा हूं पर उन्होंने कहा वो बात ही मत उठाओ जब मैं संन्यास्त हो गया तो मैं शिष्य हो गया अब बेटे और बाप की बात खत्म हो गई फिर उन्होंने मुझे पैर नहीं छूने दिए उस दिन के बाद वे मेरे पैर छूते थे शायद किसी पिता ने इतनी हिम्मत की हो इतनी सरलता इतनी सहजता फिर वे मुझसे पूछ के जीते थे छोटी छोटी बात में भी ऐसा करूं या ना करूं और जो मैंने उनसे कह दिया वैसा ही उन्होंने किया उससे अन्यथा नहीं और इसलिए यह अपूर्व घटना घट गट सकी अन्यथा जन्मों जन्म लग जाते मैंने अगर उनको कहा कि ध्यान करना है ऐसा करना है तो बस फिर उन्होंने दोबारा नहीं पूछा फिर वैसा ही करते रहे फिर यह भी मुझसे नहीं पूछा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं कब होगा कब नहीं होगा ऐसा ही करता रहूं जिंदगी भर दस साल तक उन्होंने ध्यान किया लेकिन एक बार मुझसे ये नहीं कहा कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं ऐसी उनकी श्रद्धा और आस्था थी एक बार मुझे नहीं कहा कि इसमें कुछ अड़चन हो रही है कुछ और विधि तो नहीं है इसमें कुछ सुधार तो नहीं करने हैं कुछ अन्यथा प्रकार का ध्यान तो नहीं करना है इसको कहते हैं छोड़ देना समर्पण इसलिए एक महत्व घटना घट गट सकी मैं चिंतित था कि कहीं वो बिना बुद्धत्व को प्राप्त हुए विदा ना हो जाए क्योंकि उन जैसा व्यक्ति अगर बिना बुद्धत्व को प्राप्त किए विदा हो जाए तो फिर तुम्हारे संबंध में मुझे बहुत आशा कम हो जाती लेकिन वे तुम सबके लिए आशा का दीप बन गए पूछा तुमने योग प्रीतम ऐसा लगा भगवान स्वयं भक्त हो उठा वे भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे और भी मित्रों ने पूछा है कि वे किस मार्ग से बुद्धत्व को प्राप्त हुए ध्यान से या भक्ति से क्योंकि करते तो वे ध्यान थे लेकिन रस उन्हें कीर्तन में था तो ध्यान से या कीर्तन से उनके लिए कीर्तन मार्ग नहीं था सिर्फ अभिव्यक्ति थी वो जो उन्हें ध्यान में मिलता था उसे कीर्तन में लुटाते थे कीर्तन से वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए बुद्धत्व को उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए लेकिन ध्यान में जो मिले उसे बांटो कैसे ध्यान गूंगा है बोल नहीं सकता भक्ति बोल सकती डोल सकती इसलिए ज्ञानी को भी ध्यानी को भी एक दिन अगर प्रकट करना हो तो भक्ति के सिवाय और कोई उपाय नहीं रह जाता भक्ति की वो गरिमा है ध्यान तो रेगिस्तान जैसा है भक्ति उपवन है उसमें खूब फूल खिलते हैं और कोयल कूक देती है। पपीहा पी कहां पी कहां पुकारता है मार्ग तो उनका ध्यान था उपलब्ध तो वे ध्यान से ही हुए लेकिन जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ी उनकी अड़चन बढ़ी कि वो जो भीतर इकट्ठा होने लगा अब उसे क्या करें क्या ना करें मुझसे उन्होंने पूछा क्या करूं अब भीतर इतना इकट्ठा होता है इसे कैसे बांटू तो मैंने उन्हें कहा कि कीर्तन करें उन्होंने ये भी सवाल न उठाया कि कीर्तन और ध्यान तो दो अलग मार्ग हैं। श्रद्धा सवाल उठाती ही नहीं उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि पहले ध्यान कहा अब कीर्तन उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं मैंने कहा कि अब इसको कीर्तन में लुटाएं तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया कीर्तन उनकी अभिव्यक्ति थी ध्यान से जो पा रहे थे वे ध्यान में जो फूल खिल रहे थे कीर्तन में उनकी सुगंध उठ रही थी तुम ठीक कहते हुए भक्ति में निमग्न एक नृत्य गीत थे या मोद भरे छलकते हसीन मौन थे उनके गीत उनके मौन से जन्म रहे थे मौन भीतर घना हो रहा था गीत बाहर प्रकट हो रहे थे जब वृक्ष पर फूल आते तो ऊपर फूल दिखाई पड़ते हैं जड़ें नीचे जमीन में गहरी गई होती ऐसे ध्यान में गहरे जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत फूल खेलेंगे रंग रंग के अलग अलग ढंग के अलग अलग गंध के वे जोड़ ही गए हैं महोत्सव में बहुत कुछ मैं कैसे कहूं स्वामी देवतीर्थ भारती कौन थे तुम नहीं कह सकोगे मैं भी नहीं कह सकता हूं कोई भी नहीं कह सकता है कहने का कोई उपाय नहीं है, श्रद्धा थे आस्था थे ध्यान थे भक्ति थे और इन सब के जोड़ का नाम भगवान है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 ता उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे उनके आगे ही एक सुंदर आकर्षक और कौमलांगी युवती खड़ी हुई थी अभी अभी-अभी घर से पत्नी से पिट के आए थे मगर लोग सीखते कहा बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयोना से टकरा रहे थे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 युवती तो बड़ी चौंकी उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा इंसान हो यह तो समझ में आता मगर जानवर कैसे डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले तू मेरी जान मैं तेरा वर अभी घर से पिट के आ रहे लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं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 वह अपनी इस नई बीबी को नाराज करना नहीं चाहता था इसलिए बोला खाना तो बहुत अद्भुत बना है डार्लिंग नई दुल्हन ने पूछा फिर आंखों में ये आंसू कैसे कुछ ना पूछो प्रिय मुल्ला ने बात संभाल ली ये तो खुशी के आंसू अच्छा तो और सब्जी दू या थोड़ी दाल और ले लो नहीं डार्लिंग देंगे श्रुद्धि ने रूमाल से आकर पहुंचते हुए कहा मैं दिल का मरीज हूं इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त न कर पाऊंगा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 कपड़े पहना देते हैं सम्राटों जैसे फूल मालाओं से लाद देते घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही अरे घोड़े से पूछ कैसे कि कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका है? इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में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 पुरुष समझता है कि वो खास है स्त्री में क्या रखा है स्त्री तो नरक का द्वार है और पुरुष समझता है वो बलशाली है इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है माल मालकीयत जमाने की पूरी कोशिश करता है उसी माल मालकीयत जमाने में प्रेम मर जाता है प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है इस पे जोर से मुट्ठी बांध हो मर जाएगा और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से वो उसकी अलग तरकीबें हैं उसके अपने सूक्ष्म रास्ते हैं पुरुष को झुकाने के पुरुष के रास्ते थोड़े फूहड़ है थोड़े स्थूल है साफ दिखाई पड़ते स्त्री के रास्ते सूक्ष्म स्थूल नहीं है दिखाई भी नहीं पड़ते और इसलिए अंततः स्त्रियां जीत जाती हैं पुरुष हार जाते देर लगती है स्त्री को जीतने में लेकिन वो जीत जाती।, जाती है जीत जाती इसलिए कि उसके सूक्ष्म रास्ताओं के सामने पुरुष धीरे धीरे हारा हो जाता उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को मारता है स्त्री को गुस्सा आए तो वह खुद का सिर दीवार से पीट देती है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 उस प्रेम में न पीड़ा है न दंश न कांटे न जहर उस प्रेम में कोई राजनीति नहीं ईर्षा नहीं जलन नहीं उस प्रेम में कोई पछतावा नहीं दूसरे पे दावेदारी और मालकियत नहीं हिना बंद संन्यासीन सीख ध्यान और फिर उठने दे प्रेम को चौथा प्रश्न आप जो कहते हैं वह ना तो मैं समझता ही हूं और ना सुनता ही हूं मैं क्या करूं जयानंद तुम समझते भी हो सुनते भी हो मगर करने से बचना चाहते हो और करने से बचने की सबसे सुगम तरकीब यह है कि समझ में नहीं आता तो करें कैसे अरे समझना तो दूर सुन भी नहीं पाते तो करें कैसे मेरी बातें तो सीधी साफ है मैं कोई बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं बोलचाल, चाल ये कोई वो प्रवचन थोड़ी बातचीत है जैसे दो मित्र गुफ्तगु करें गप करें मेरा बोलना कोई शास्त्री तो नहीं मेरा बोलना तो बिल्कुल लोक भाषा में है शास्त्र का मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं अगर यह भी ना समझ सकोगे तो और क्या समझोगे समझते तो तुम हो समझना नहीं चाहते हो सुनते भी तुम हो लेकिन सुनना नहीं चाहते क्योंकि सुनने में खतरा मालूम पड़ता है सुना तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा यह सवाल तुम्हारे कान के बहरेपन का नहीं है यह तुम्हारी तरकीब है यह तुम्हारी होशियारी यह तुम्हारा बचाव है सुरक्षा है पूछो कि मैं क्यों आपकी बात नहीं सुनना चाहता तुम पूछते हो क्यों नहीं सुनता हूं मैं राजी नहीं होऊंगा बात तुम्हें बिल्कुल सुनाई पड़ रही बात तुम्हें तो ठीक ठीक सुनाई पड़ रही लेकिन मेरी बात सुनने के लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि सुनी अगर तो समझ आएगी ही आएगी मेरी बात सीधी और सरल है कि सुन लो तो समझ में आएगी और समझ लो तो करना भी पड़ेगी मैं कह रहा हूं यह रहा दरवाजा और तुम हमेशा दीवाल में से निकलने की कोशिश करते रहे हो। तुम्हें सुनाई भी पड़ता है कि मैं चिल्ला रहा हूं कि यह रहा दरवाजा मगर दीवाल से निकलने में तुम्हें मजा आने लगा है रस आने लगा है दीवाल से सिर टकराना तुम्हारी जिंदगी की शैली हो गई तुम कैसे सुनो कि ये रहा दरवाजा तुम तो दीवाल से ही निकलते रहोगे और फिर तुमने दीवाल पर खूब सोना मर लिया है दरवाजा समझ के हीरे जवारात से सजा लिया है बंधनवार बना लिया है स्वागत लिख दिया है जीवन भर मेहनत करते रहे दीवाल पर अब एकदम से मेरी बात सुनो कि वहां दीवाल है दरवाजा यहां है तो तुम्हारी जीवन भर की मेहनत का क्या होगा वो सब पानी में गई अकारत इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं है जयानंद इसलिए सुनते हो निश्चित सुनते हो मैं राजी नहीं हूंगा कि तुम सुनते नहीं ये बातें तो ऐसी हैं कि बहरे भी सुन लें। ये बातें तो ऐसी हैं कि अंधे भी देख लें लेकिन तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ वो अर्चन डाल रहे हैं चंदुलाल के पिता लाला बसेसर जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती थे उनकी किडनी का ऑपरेशन होना था चंदुलाल ने अपने लंगोटिया यार डब्बू को पुनः फोन किया हालचाल पूछने के बाद चंदूलाल बोले यार डब्बू पिताजी के ऑपरेशन के लिए एक हजार रुपए की जरूरत है अच्छा हो यदि तुम भेज दो डब्बू जी क्या कह रहे हो चंदू जरा जोर से बोलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है चंदुलाल पिताजी के ऑपरेशन के लिए एक हजार रुपए की जरूरत है यदि हो सके तो भेज दो डब्बू पता नहीं यार तुम क्या कह रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर तुम क्या कह रहे हो टेलीफोन ऑपरेटर जो कि दोनों की बातें सुन रहा था डब्बू जी से बोला आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपके मित्र चंदुलाल कह रहे हैं कि पिताजी के ऑपरेशन के लिए एक हजार रुपए का इंतजाम कर दो क्या सुनाई नहीं दे रहा डब्बू जी बोले तुझे अगर सुनाई दे रहा है तो तू ही क्यों नहीं भेज देता सुनना नहीं चाहते क्योंकि सुनो तो वह हजार रुपये भेजना पड़ेगा अब अभी अभी मैंने हीना से कहा सब सुन लिया होगा उसने अब अगर सन्यास से बचना हो तो समझेगी सुना ही नहीं क्या कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा सुन भी लो तो फिर कहते हो समझ में नहीं आ रहा यह कोई उलझी उलझी बातें नहीं है सीधी सुलझी बातें हैं तुम कुछ और कारणों से आते हो कोई आता है यहां वो कहता है बेटा नहीं होता अब वो उसे मेरी बातें क्या खाक सुनाई पड़ेंगी वो बैठा है इसी तारे में कि कब मैं मौका दू कि वो अपनी असली बात जाहिर कर दे लक्ष्मी परेशान है दफ्तर में इतने लोगों को लौटना पड़ता है रोज क्योंकि तो कोई आता है बीमारी है कोई कहता है बेटा नहीं है कोई कहता है नौकरी नहीं है लोग आके पूछते हैं कि क्या सन्यास लेने से बेटा हो जाए ये तो खूब रही बेटों के होने के कारण लोग सन्यास ले लेते थे मगर सन्यास के कारण बेटा ये तो तुम तो बिल्कुल ही उल्टी नाव चलाने की कोशिश कर रहे नदी को नाव में चलाने की कोशिश कर रहे हो कोई कहता नौकरी नहीं लगती क्या सन्यास लेने से नौकरी लग जाएगी अरे नौकरी नहीं लगने से सन्यास लोग लेते दीवाला निकल जाए नौकरी ना लगे पत्नी मर जाए बेटा ना हो तो लोग कहते हैं कि चलो सन्यासी ही ले लें इसी तरह अब तक सन्यास लेते रहे उनको समझा बुझा कर भेजना पड़ता है वो नाराज होते हैं बहुत कम संन्यास लेने आए हमें संन्यास क्यों नहीं दिया जा रहा मगर उनके कारण गलत तुम कुछ और सुनने आते हो मैं कुछ और कह रहा हूं तुम आते हो कि मैं तुम्हारे संसार को और थोड़ा प्यारा सपना बना दू तुम्हारी जहर हो गई जिंदगी पर थोड़ी मिठास की परत चढ़ा दू और मैं सारी परतें उतार रहा हूं मेरा बस चले तो तुम्हारा चमड़ी उखाड़ के तुम्हें भीतर के अस्थि पंजर का दर्शन कराऊं तुम आते हो कि जिंदगी थोड़ी और सफल हो जाए लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो आ जाते हैं कि आशीर्वाद चाहिए अब जो चुनाव के लिए आशीर्वाद लेने आ गया है उसको कैसे मेरी बातें सुनाई पड़ेंगी सुनाई तो पड़ेंगी मगर वो समझेगा कैसे और समझ लेगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेगा वो तो कान में उंगली डाल के बैठा रहेगा इधर उधर देखता रहेगा कि मेरे मतलब की कुछ बात हो या कुछ लोग यह भी अफवाह उड़ा देते हैं कि वहां सिर्फ बैठने से ही लाभ हो जाएगा अभी कई अखबारों में एक सज्जन ने पत्र लिखने शुरू किए पहले एक में निकला तो मैंने कहा चलो ठीक अब दूसरे तीसरे में भी निकल आया वही पत्र कि वो बीमार था भर्ती होने गया था जहांगी नर्सिंग होम में और मैं वहां दद्दा जी को देखने गया था बाहर निकला तो उसने नमस्कार किया मैंने उसे आशीर्वाद दिया उसकी बीमारी रफा दफा हो गई फिर वो भर्ती नहीं हुआ जहांगीर अस्पताल में जरूरत ही क्या रही बीमारी खत्म हो गई वर्षों से जो बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी वो आशीर्वाद से पीछा छोड़ दिया उसने उसने अपना कमरा कैंसिल करवाया और वापिस लौटाया घर अब वो ठीक है बिल्कुल अब वह अखबारों में खबरें छाप रहा है अब जरूर अनेक लोग आना शुरू हो जाएंगे वो इस नजर से आ रहे हैं कि जहांगीर अस्पताल से बचे वो मेरी बातें सुनेंगे वो मेरी बातें समझेंगे ये हो सकता है उसको हो गया हो उसको अगर कुछ हो गया हो ऐसा तो उससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है कि उसकी बीमारी झूठी रही होगी उस पागल को यह तो सोचना चाहिए कि अगर मेरे आशीर्वाद से वो अच्छा होता तो अपने पिता को अच्छा नहीं कर लेता इतना भी नहीं देख रहा है कि मेरे पिता जहांगीर अस्पताल में बंद हैं मैं उनको देखने आया हूं उनको अच्छा नहीं कर लेता और यही नहीं उनको अच्छा नहीं कर पाया वो चले भी गए रोक भी नहीं पाया ये भी नहीं देख रहा है मगर उसकी बीमारी ठीक हो गई बीमारी झूठी रही होगी काल्पनिक रही होगी मानसिक रही होगी सौ में सत्तर बीमारियां मानसिक और मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती सिर्फ भरोसा चाहिए सिर्फ भरोसा श्रद्धालु किस्म का आदमी रहा होगा थक चुका होगा डॉक्टरों से पता नहीं कितने साल से बीमारी परेशान कर रही थी बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़े होंगे और मुझे तो यह भी शक है कि उसने मुझे हाथ जोड़े क्योंकि जो समय उसने दिया उस समय मैं गया ही नहीं था जहांगीर अस्पताल उसने समय दिया है रात साढ़े आठ बजे मैं गया था दिन साढ़े तीन बजे साढ़े आठ बजे तो वहां स्वभाव थे और बहुत संभावना यह कि उसने स्वभाव को ही समझा कि मैं हूं अब स्वभाव स्वभाव दे दिया होगा आशीर्वाद आशीर्वाद देने में क्या लगता है अब कोई हाथ ही जोड़ रहा है तो दे ही देना चाहिए आशीर्वाद देने में क्या हर जाए और किसी का लाभ हो जाए अपना कुछ जाए नहीं और स्वभाव का क्या गया उसका लाभ हो गया मगर अगर ये सज्जन तुम्हें कहीं मिल जाएं तो बताना मत कि मैंने क्या कहा नहीं तो बीमारी वापस लौट सकती अगर उनको पक्का हो जाए कि वो स्वभाव थे अरे तो भूल हो गई तत्ण बीमारी वापस आ जाएगी क्योंकि बीमारी मन की है ख्याल है ख्याल से परेशान है ऐसा हुआ एक युवक एक रात मैं जबलपुर रहता था मेरे पास आके बैठ गए कोई 10 बजे थे मैंने उससे कहा कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक बैठ सकता 11 बजे मैं सोने चला जाता उसने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं पूरी रात जब तक आप मुझे अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं देंगे मैंने कहा किस लिए लेकिन उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द रहता है और मैं सब डॉक्टरों से हार चुका हूं बड़े छोटे सब डॉक्टर मुझसे भी हार चुके अब तो मैं किसी डॉक्टर के पास कहता हूं तो वो कहता कि भैया तू तो किसी और डॉक्टर के पास जा क्योंकि ये तेरी बीमारी हमसे ठीक होने वाली नहीं एक गांव में नए डॉक्टर आए हैं दो महीने से उनका इलाज कर रहा हूं अब वो भी मुझसे थक गए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि भैया तेरी बीमारी तो कोई पहुंचा हुआ फकीर ही ठीक कर सकता है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको एक गिलास पानी देना पड़ेगा मैंने कहा कि मैं ये धंधा करता नहीं क्योंकि ये धंधा खतरनाक है खतरा ये नहीं है तेरी बीमारी ठीक ना हो तो मुझे कोई खतरा नहीं मगर कहीं ठीक हो जाए तो फिर मेरी मुसीबत फिर मेरी बीमारी कौन ठीक करेगा तू ठेका लेता है फिर और जितने बीमार हैं गांव में वो यहां आने लगे तो मैं झंझट में पड़ूंगा इसलिए मैं पानी तुझे देने वाला नहीं 11 बज गए वो भी अपनी जिद पर मैं भी अपनी जिद पर बज गए जिनके घर में मेहमान था उन गृहिणी ने आके कहा कि इसको दो भी एक गिलास पानी आखिर कब तक ही चलेगा क्या रात भर जगना है और ये भी हटने वाला नहीं और जितना मैं मना करूं उतनी उसकी श्रद्धा बलवती होती जा रही वो कहे कि आप इतना मना क्यों करते अरे आपकी कोई फीस हो तो मैं देने को तैयार हूं मेरी कोई फीस नहीं तो फिर एक गिलास पानी देने में आपका क्या बिगड़ा जा रहा वो गृहिणी तो एक गिलास पानी ही ले आई नहीं मानी उसने मेरे हाथ में छुला के गिलास और उसको दे दिया उसने घटागट पी गया और एकदम पी के एकदम आदमी दूसरा हो गया उसने कह अरे मेरा दर्द कहां उसके पेट में दर्द रहता था निरंतर इधर देखा उधर पेट टटोला एकदम मेरे पैरों पर पे गिर पड़ा सासतांग अब मैंने कहा खतरा शुरू हुआ अब खा कसम के कि किसी को नहीं कहेगा उसने कहा कि ये मैं नहीं कसम खा सकता अरे आप यहां मौजूद हैं और हज हाँ जानों लोग तड़फ रहे मेरी मां को भी ये तकलीफ है उसने जल्दी से एक बोतल निकाली अपने झोले में कि इस बोतल में पानी भर दे मैं आपको नहीं सताऊंगा मैं ही बांट दूंगा मैंने कहा ये बात जस्ती तू ही बांट देना यहां किसी को मत भेजना उसकी बोतल भर दी मैंने वो हर सात में ना आके बोतल भरवाने लगा कई लोग उसकी बोतल के पानी से ठीक हुए लोग भी खूब हैं लोग भी गजब के हैं इसी तरह के लोग तो साधु महात्माओं के पास इकट्ठे हो जाते इनकी बीमारी झूठी इनके लिए झूठे इलाज चाहिए झूठे उपचार चाहिए अब अगर तुम इसलिए यहां आ गए हो तो मेरी बातें तुम्हें लगेंगी मैं कहां की बातें कर रहा हूं सुनोगे ही नहीं सुन भी लोगे तो समझोगे नहीं समझ भी लोगे तो कभी करोगे नहीं कंजूसी में मारवाड़ियों को भी मात कर देने वाले चंदुलाल परेशान सूरत लिए एक दिन मटका ब्रह्मचारी के पास पहुंचे और बोले मेरी मदद कीजिए पिछले दो सप्ताहों से लगातार मुझे एक सपना आ रहा है कि 100 सौ रुपए के नोट आसमान से बरस रहे हैं साथ में कुछ दस दस और पांच पांच के नोट भी हैं लेकिन हवा इतनी जोर की चलती कि सारे रुपये उड़ जाते जमीन पर गिरी नहीं पाते मैं तो इस सपने से बहुत ही परेशान हो गया हूं रोज रोज वही का वही बेहुदा सपना आखिर हर चीज की एक सीमा होती मैं तंग आ गया हूं कृपा कर मेरी समस्या को सुलझाइए ब्रह्मचारी मटका ने अपने घड़े जैसी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा धैर्य रखो भाई चंदूलाल यह कोई बड़ी विकट समस्या नहीं मैंने कई लोगों के एक से एक बेहूदे और भयानक दुख स्वप्न तक समाप्त कर दिए इस तरह के रोगों की एक ही रामबाण दवा हनुमान चालीसा जैसे ही स्वप्न है बस हनुमान जी की जय बोलो और चालीसा पढ़ो और फिर देखना चमत्कारिक प्रभाव बजरंग बली का एक पल में नोट बरसने बंद हो जाएंगे क्या कहा चंदुलाल ने गुस्से में कहा अबे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे अबे साले नोटों का बरसना बंद नहीं करवाना तेज हवा का चलना बंद करवाना <laughs> लोगों के प्रयोजन अलग अलग हैं तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तुम सच में अपने को बदलना चाहते हो नहीं लेकिन लोग इसलिए आते हैं कि और लोग बदल जाएं, सारी दुनिया बदल जाए मेरे मैं जैसा हूं वैसे ही रहूं दुनिया बदल जाए और मेरे योग्य हो जाए मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं दुनिया मुझसे समायोजित हो जाए मेरे अनुकूल हो जाए तो फिर मेरी बात नहीं सुनाई पड़ेगी दुनिया तुम्हारे अनुकूल नहीं होगी नहीं हो सकती तुम्हें ही जागना होगा कुछ चीजें हैं जिनके अनुकूल तुम्हें होना पड़ेगा कुछ चीजें हैं जो प्रतिकूल हैं और प्रतिकूल ही रहेंगी उनकी प्रतिकूलता स्वीकार करनी होगी और अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों छोटी बातें इन दोनों के पार एक और जगत है मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं तुम्हें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों के पार उठना सीखना होगा दोनों का अतिक्रमण करना होगा वह अतिक्रमण ही ध्यान है वह द्वंद्वातीत अवस्था जहां सुख और दुख के आदमी ऊपर उठ जाता है बीमारी और स्वास्थ्य के ऊपर उठ जाता है शरीर और मन के ऊपर उठ जाता है वह द्वंद्वातीत अवस्था ही मेरा संदेश है उसे ध्यान कहो अंतरंग में ध्यान है वह बहिरंग में वही सन्यास है ध्यान आत्मा है उसकी और सन्यास उसकी देह है बातें सीधी साफ हैं जयानंद तुम्हारे प्रयोजन कुछ गड़बड़ होंगे इसलिए अर्चना आ रही तुम मुझे अपने प्रयोजन छोड़कर सुनो ऐसे सुनो जैसे कोई सुबह पक्षियों के गीत सुनता है ऐसे सुनो जैसे कोई बांसुरी की धुन सुनता है प्रयोजन रहित बेसर्त तुम अपनी धारणाएं अलग रखो पक्षपात अलग रखो तुम यहां कुछ मांगने मत आओ मेरे पास देने को सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं अगर तुम परमात्मा ही पाने को आए हो तो मेरी बात भी सुनाई पड़ेगी समझ में भी आएगी और तुम भूल के ना पूछोगे कि अब मैं क्या करूं क्योंकि जिसको समझ में आ गया दृष्टि मिल गई वही दृष्टि उसे बताएगी कि क्या करना उचित है आज इतना है